सत्ता नहीं होती सत्य असत पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती है होने के बाद ही उत्पत्ति होने के बाद ही सत्ता होती है ना किसी की उत्पत्ति कहते सत्ता असत पदार्थ की सत्ता नहीं होती है असत पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती है क्या सतह विनाशा न अस्थि और सत पदार्थ का विनाश गीता के श्लोक क्या है न सतो हाँ वाह वो अब ध्यान देना फिर कुछ भी नहीं है वो विद्या से रहा है ये कहना तो गीता से विद्युत नहीं तो है भैंसता ही भगवान के भी यही वचन है ना आशक पटाशी तो शक्ति भी होती है ये है वो आग... कुछ भी नहीं है ज्ञान से हो। होता है ये सब गीता के उसकी सुखी सुधी करेंगे बातें सब योग शास्त्री के लिए पूरा परिपालन करता है सभी स्मृति की बातों का सद वस्तु दिन का दिनाश मिलता है इसी एक द्रव्य सम्भवंत द्रव्य सदरूप है न सदरूप से विद्यमान वासनाएं द्रव्य सम्भवंत वासना की सदरूप से विद्यमान वासनाएं कैसे लिपरी होंगी सदरूप से विद्यमान वासनाएं कैसे निम्बित होंगी सूत्र के राष्ट्र में आया है ना भावेश्वर अभाव ऐसा कुछ आया था न इन चार हेतुओं से वासनाओं का संचय होता है हाँ सर ये कहा था अभावेश्वर अभाव इन चार निमित्तों का अभाव होने पर इसका अभाव हो जाता है वासनाओं का तो वस् जो सदरूप से विद्यमान है अर्थात वासनाएं सत है वासना कैसी है सत्य और सत वस्तु का अभाव नहीं होता है तो वासना का अभाव हो पाएगा वासना की ऐसी है निवृति हो है शंका उठाई का भाव नहीं होता है सत्य निवृत्ति नहीं होती है वासना है तो उनकी निवृत्ति कैसे होगी इस प्रकार पर की गई थी गयी थीवल्लब ईश्वर कैसे है अतीता अनागतम स्वरूप तो अस्त अतीतागतम स्वरूप तो अस्त भेदाधर्मा अतीत अनागतम स्वरूपता अस्थि धर्म अतीतम अतीत और अनागत पदार्थ भी स्वरूपता अस्थि की अपने रूप से विद्यमान रहता है अतीत और अनागत पदार्थ भी अपने रूप से विद्यमान होता है ध्यान देने स्थान सिद्धांत के अनुसार किसी का अभाव नहीं होता है घट उत्पन्न होने से पहले वो कैसा होता है अनागत अनागत कैसा होता है अनागत और जब घट होता है उस समय कैसा होगा वर्तमान घट उत्पत्ति के पहले अनागत और अपनी सत्ता के समय वर्तमान वर्तमान और अपनी इसके पश्चात अतीत हो जाएगा कैसा हो जाएगा अतीत हो जाएगा तो ध्यान देना ये शांति सिद्धांत सबका जो है की कार्य जो है ना हमेशा बना रहता है तो कार्य उत्पत्ति के पहले भी रहता है किस रूप से कार्य उत्पत्ति के पहले किस रूप से नहीं, नहीं, रहता है वहाँ कारण रूप से है कार्य उत्पत्ति के पहले कारण में रहता है योग सिद्धांत क्या है कार्य उत्पत्ति से पहले कारण में रहता है और वेदांत में कार्य उत्पत्ति से पहले कारण रूप से रहता है समझ गया कार्य उत्पत्ति के पहले कारण रूप से ये वेदांत है सदैव ये जगह सृष्टि के पहले क्या था सत्य सथ। कारण है ना? उसी से तो जगह सृष्टि हुई है तो फिर क्या है की कार्य उत्पत्ति के पहले कारण रूप से रहता है और यहाँ शांति और सिद्धांत में कार्य उत्पत्ति से पहले कारण में रहता है किसमें रहता है कारण हाँ और पहले रहता है वो अनभिव्यक्त रूप से पहले कैसे हाँ कार्य उत्पत्ति से पहले रहता है कारण में कैसे बाद में वो अभिव्यक्त हो जाता है तो थोड़ा को बेदान के मतलब तो थोड़ा अंतर रह है अब ध्यान देंगे तो तो ये क्या है कि जो सभी पदार्थ रहते हैं ना कार्य उत्पत्ति के पहले रहता है तो जब कहते हैं नाश हो गया तो नाश नहीं होता है उसका अवस्थान तो होता है जैसे कि जल है बर्फ है उसको उष्ण कर देंगे तो क्या हो जाएगा जल है कुछ उष्ण कर देना धुल जाएगी वो हिम घुल जाएगा तो क्या बन जाएगा जल जल और अधिक गर्म कर देंगे तो वास्तु वास्तु बन जाएगी हवा बन जाएगी तो ऐसे ही अच्छा भाप को भी संचित करके जल बना सकते हैं भाप को करके जल बना सकते हैं तो किसी भी वस्तु का जैसा जो नाश समझते हैं ऐसा होता नहीं अवस्था तो ही होती है अग्नि को जला दो तो क्या होगा रात बन जाएगी धूम बन जाएगा है ना रात धूम बन जाएगा खत्म नहीं, हो नहीं होती है। पर वो कहते हैं ना अग्नि जब काष्ट को दंड करके स्वयं काष्ट को दंड करके काष्ट को समाप्त करके स्वयं समाप्त हो जाती है कुछ समाप्त नहीं होती अवस्थान कमी प्राप्त होती है है अवस्थान प्राप्त होती है घास की ऐसा ही तो यहाँ इतना ही बताना है की अतीत और अनाजत पदार्थ भी अपने रूप से रहते हैं अतीत हो गया मतलब वो समाप्त हो गया मतलब नहीं है ना उत्पत्ति तो के पहले भी है और बाद में भी बात है बात ही फुंड़ी फुंड़ी। तो अतीत और अनादर पदार्थ अपने रूप से रहते हैं क्योंकि धर्म नाम अग्भेदात क्योंकि धर्मी की काल भेद धर्म की काल भेद से धर्मी में विद्यमानता होती है क्या धर्मों की काल भेद से धर्मों की काल भेद से विद्यमानता होती है अग्भेदात काल भेदात धर्मों की काल भेद से विद्यमानता होती है किस किसमें विधमानता होती है धर्मी में मतलब विरुद्ध धर्म एक ही काल में जो है एक जैसे नहीं रहेंगे धर्मी में विरुद्ध जैसे अतीत तक ध्यान लेंगे कि जैसे मिट्टी में जब घट है तो वर्तमान घट है ना अभिव्यक्त घट है तो उसी समय अनिव्यक्त रूप से घट तो रह सकता है नहीं नहीं एक मिनट घट उत्पत्ति के पहले कैसा रहता है वो अभिव्यक्त लेकिन जब वो अनिव्यक्त थे उसमें समय अभिव्यक्त हो सकता है अच्छा और जब वर्तमान हो गया घट अभिव्यक्त हो गया उसमें समय अन्य नहीं रह सकता है अच्छा तो किसी काल में घट अभिव्यक्त होता है और किसी काल में तो ऐसा तो काल में भेद से जो है ना मिट्टी में घटे अभिव्यक्त घट और घट कैसे रह गया हाँ काल भेद अच्छा जिस समय घट अनागत है मिट्टी में उस वर्तमान या अतीत है और जब घट मिट्टी में वर्तमान हो गया उस समय अतीत को है अनागत है और जब अतीत हो गया तब वही घट जो घट अतीत हुआ है वही घट वर्तमान या अनागत है काल भेद से रह गए ना एक ही काल में सभी नहीं रहेंगे ना तो वही है कि धर्मों की काल भेद से धर्मी में होती है क्या धर्मों की काल भेद से धर्मी में स्थिति होती है बात ही मेरे इसलिए दोबारा लगाएंगे अतीत और अनागत पदार्थ अपने रूप से रहते हैं अतीत और अनागत पदार्थ भी अपने रूप से रहते हैं क्योंकि धर्मों की काल भेल से धर्मी में स्थिति होती है लग गया अब भाष्य देखेंगे अब वहाँ जो वासना की लेट ले उस शंका उठाई है उत्तरिका में तो उसको ऐसा समझेंगे बाद में या दिलाना भाष्य की समाप्ति में वासनाएं निवृत्त होने का मतलब है कि जो अतीता अवस्था को प्राप्त होना कैसे प्राप्त होना यही मतलब है, अतीता अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे अतीत हो जाएंगे चली जाएंगे मतलब अवस्था को प्राप्त होगी अब ध्यान देंगे अतीतावस्था की प्राप्ति ही उसी निवृत्ति है अतीता अवस्था की प्राप्ति जाना है समाप्ति है देखेंगे भविष्य व्यक्ति अनागतम भविष्यत अभिव्यक्ति वाला मतलब आगामी समझते आगामी अभिव्यक्ति वाला पदार्थ अनागत होता है या भविष्यत <भुष्यों> अभिव्यक्ति वाला पदार्थ अनागत होता है अनागत पदार्थ किसे कह, कहेंगे जिसकी अभिव्यक्ति हाँ भविष्य में होगी देखिए तो भविष्यत अभिव्यक्ति वाला या भविष्य में अभिव्यक्ति वाला पदार्थ अनागत होता है अनुभूत व्यक्तिकम अतीतम अनुभव अनुभव की भी अभिव्यक्ति वाला अनुभूत अभिव्यक्ति वाला व्यक्ति का अभिव्यक्ति अनुभव की भी अभिव्यक्ति वाला पदार्थ से अचीत होता है जो पदार्थ अपनी अभिव्यक्ति को कर चुका जो पदार्थ अपनी अभिव्यक्ति को नहीं जो पदार्थ अपनी अभिव्यक्ति का, का अनुभव कर चुका जो पदार्थ अपनी अभिव्यक्ति का अनुभव कर चुका उसे क्या कहेंगे अनुभूत व्यक्ति अनुभूत अभिव्यक्ति वाला अपनी अभिव्यक्ति का अनुभव कर चुका मतलब अभी कर रहा है ये बात नहीं पहले किया तो अनुभव की भी अभिव्यक्ति वाले पदार्थ को तो क्या कहते हैं तो अभिव्यक्ति है। तो वाला पदार्थ अतीत तो होता है और स्व्यापारों कामान व्यापार का सं तो अपनी अभिव्यक्ति में विद्यमान पदार्थ वर्तमान होता है अपनी अभिव्यक्ति में विद्यमान उपहारण बंद करते विद्यमान किसने विद्यमान अपनी अभिव्यक्ति व्यापार से अभिव्यक्ति व्यापार लेना है अपनी अभिव्यक्ति में विद्यमान पदार्थ वर्तमान होता है अपनी अभिव्यक्ति में विद्यमान है अर्थात उसकी अभिव्यक्ति अभी चल रही है अभिव्यक्ति उसकी चल रही है तो उसको लगाइए अपनी अभिव्यक्ति में विद्यमान पदार्थ वर्तमान होता है लगे उनकी लगे तो एक ही पदार्थ अतिशन आ जाता ऐसा वर्तमान होता रहता है चा और ये तीनों वस्तु में ज्ञान की जय होती है या ज्ञान की विषय बनती है अब क्या एक वस्तु और ये तीनों वस्तु में ज्ञान की जय होती है या ज्ञान की विषय होती है ज्ञान की विषय तीनों होती है ना अब कहीं पर सीमेंट या ईट पत्थर खड़ा होगा तो लोग क्या सोचेंगे यहाँ पर मकान बनेगा है ना यहाँ मकान बनेगा तो जिस मकान का ज्ञान हो रहा है वो मकान कैसा है अभी हम्म अनागत ज्ञान है ना? अब कहीं मलबा खड़ा हो गिर जाए तो क्या कहेंगे यहाँ पर मकान वहाँ मकान था इस प्रकार क्या है अतीत वस्तु की होती है अनागत वस्तु के होती है अतीत के होती है वर्तमान के होती है अच्छा ध्यान देना बिना विषय के ज्ञान हो सकता है हुँ? तो यदि अतीत अनागत वस्तु न रहे अतीत और वस्तु यदि न होती हो तो उसका ज्ञान हो सकता है क्योंकि दूसरे के बिना ज्ञान ज्ञानी वही लगाएंगे वही है यदि क्या एक न अभविष्य न एवं निर्विषय ज्ञानम उत्पत्त है क्या यदि और यदि एक न भविष्य की यह एस का अर्थ है ये पदार्थ और अतीत और अनागत है और ये पदार्थ यदि स्वरूपता नहीं होते ये पदार्थ यदि यदि नहीं होते तो इदम् न इधम निर्विषय ज्ञानम उद्यत इधम निर्विषय ज्ञानम न उद्यत तो ये निर्विस्त ज्ञान उत्पन्न नहीं होता या विषय के बिना ज्ञान उत्पन्न नहीं होता उनकी बदली है क्या और और यदि ये, ये पदार्थ तो सुरूखता तो? हाँ。नहीं, तो नहीं, नहीं होते ये पदार्थ सुरूखता कहूँ ये तीनों पदार्थ इसमें वर्तमान पदार्थ को लेकर संदेह नहीं है किसको लेकर तो हो और ये पदार्थ यदि सुरुखता नहीं होते तो फिर ये पदार्थ नहीं होते मतलब विषय नहीं होता ये यदि ये पदार्थ सुरुखता नहीं होते तो विषय के बिना ज्ञान उत्पन्न नहीं होता विषय के बिना यह ज्ञान उत्पन्न एकदम है ना तोम किसका विशेषण ज्ञान का तो विषय के बिना ज्ञान उत्पन्न नहीं होता किंतु ज्ञान उत्पन्न होता है कि नहीं होता है तो इससे क्या सिद्ध हो जाएगा अतीत और अनागत पदार्थता है उत्पन्न न होने से, से? निर्विषय ज्ञान के उत्पन्न न होने से क्या मालूम होता है अतीत अनागतम स्वरूपता अस्थित अतीत और अनागत पदार्थ सुरूपता रहते हैं लगा लेना जैसे तुम लगे यदि ये पदार्थ नहीं स्वरूपता नहीं होते तो इनका ज्ञान नहीं होता किंतु इनका ज्ञान होता है इसका मतलब ये है, है। उससे सिद्ध होता है की अतीत अनागतम स्वरूपता है अब ध्यान देंगे अब देखिए जैसे की जो फल कर्म करने से जो फल प्राप्त होता है वो फल पहले से सत्य होता की असत होता कर्म करने से बंधा तो हो सकता है, है? हुँ, हुँ. सस विषाण हो सकता है तो यदि असत पदार्थ प्राप्त होते हो कर्म से तो फिर सत्य प्राप्त होना चाहिए सच विषण है ना मंदापत भी प्राप्त होना चाहिए गगन कुम भी प्राप्त होना चाहिए तो होता है। इसका क्या मतलब है कर्म से जिस फल की प्राप्ति होती है वो फल पहले से विद्यमान तो होता है सच होता है, है नर्म से जिस फल की प्राप्ति होती है वो फल पहले से होता है, है, से रहे, ना? ना पर वैसा और यदि ऐसा माने, तो भी भी चाहिए चाहिए, करने उसके लिए लगाएंगे, तो आगे देखेंगे क्या? और बताते है भोगभा अपवर्ग से, वह फलम उत्सू फलम फलम उत्सूर यदि सदुदेशन के निमित्ते न लीचे अपवर्ग भाग्यस्थ कर्मणा भोग देने वाले अथवा अपवर्ग देने वाले कर्म है है भोग प्रदान करने वाले अथवा अपवर्ग प्रदान करने वाले अपवर्ग नमोक्ष अपवर्ग अपवर्ग प्रदान वाला करने वाला करने क्या है योग है योग साधना है अच्छा अब ध्यान देंगे कि भोग प्रदान करने वाले अथवा अपवर्ग प्रदान करने वाले कर्म का फलम उत्पन्न होने वाला फल कर्म का उत्पन्न होने वाला फल यदि निरूपाक्षम यदि हो, कौन असत हो फल, लेकिन भोग प्रदान करने वाले अथवा अपवर्ग प्रदान वाले कर्म का उत्पन्न होने वाला फल उत्पिशु फलम उत्पन्न होने वाला फल यदि निरूपाक्षम यदि असत हो फल कैसा हो असत हो तो फिर क्या है कि उसका अनुष्ठान उसकी प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करना उचित होगा तो तो तदुप्देशन करते निमित क्या हाँ तो उसको उपदेश करके या उसको निमित्त बना करके मतलब उस फल को निमित्त बना कर क्या थूँ उस फल को उपदेश करके या फल उस फल को उपदेश करके या उस फल को निमित्त बनाकर योगियों के द्वारा किया जाने वाला अनुष्ठान उचित नहीं होगा या एक साधकों के द्वारा किया गया अनुष्ठान उचित नहीं होगा अनुष्ठान पर जो तो उस निमित्त बनाकर साधकों के द्वारा किया जाने वाला अनुष्ठान उचित नहीं होगा है ना यदि असत होगा तो उसको उद्देश बनाकर साधकों के द्वारा किया जाने वाला अनुष्ठान उचित होगा नहीं होगा उचित कब हो सकता है जब वो फल पहले थे विद्यमान हो भले ही नवगत रूप से हो फल न होना चाहिए ऐसा सतस्य फलस्य निमित्तम वर्तमानी करने समर्थम सतस्य सतस्य फलस्य फलस्य पर निमित्तम है ना निमित्तम का यहाँ पर कारण तो फल का कारण फल का निमित्त क्या है कर्म फल का निमित्त क्या है चाहे वो भोगभागी कर्म हो या अपवर्ग भागी कर्म को लग जाएगा निमित्त का से कर्म चाहे वो भोग भागी कर्म हो या अपवर्ग भागी कर्म हो तो पंक्ति लगाने का प्रयास कीजिए न्यूतम का से कर्म कर्म विद्यमान फल को जो फल विद्यमान है ना तो वो और फल न्यूनतम कारम और कर्म विद्यमान फल को वर्तमान रूप करने में समर्थ होता है वर्तमान रूप करने में उमगर्णते. जैसे घट निर्माण के लिए जो कर्म कर रहे हैं तो कर्म क्या करेगा घट को वर्तमान कर देगा अनागत घट को कैसे देगा क्या कर देगा मतलब क्या है की ये भोग भागी कर्म हो गया ना घट को बनाना घट भी तो भोग में आएगा ना काम में आएगा तो भोग भोगभागी कर्म जैसे घट निर्माण हो गया ये क्या करेगा विद्यमान फल को वर्तमान करने में समर्थ होगा है न विद्यमान फल को वर्तमान करने में समर्थ होगा इसी प्रकार अपवर्ग भागी करने जो भी पहले से कर उसको वर्तमान करने में समर्थ होगा वर्तमान करने व्यक्ति करने भी कर सकते हैं और निमित्त या कर्म विद्यमान फल को अभिव्यक्त करने में समर्थ होता है लग गया न अपूर्वोपुर उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता है अपूर्वोपन में समर्थम न अपूर्ण करने में समर्थ नहीं होता है अपूर्ण का मतलब जो हो वो करने में समर्थ नहीं होता है कौन असत फल को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता है कौन समर्थ नहीं होता है कर्म कर्म समर्थ नहीं, करन... करन नहीं अच्छा अभी पूर्वोजन समर्थन अस को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता है आगे सिद्धम निमित्तम सिद्धम का अर्थ है वर्तमान निमित्तम का अर्थ है कारण या कर्म वर्तमान कर्म हम वर्तमान कर्म निमित्तिक कर फलश से वर्तमान कर्म फल की विशेषानुप्रहणम का अभिव्यक्ति वर्तमान कर्म फल की अभिव्यक्ति करता है हम्म, वर्तमान कर्म फल की अभिव्यक्ति करता है चाहे वो भोग भागी कर्म हो या वर्ग भागी कर्म हो समझे सिद्धम कर वर्तमान और निमित्तम करते कर्म वर्तमान कर्म फल की अभिव्यक्ति को करता है ना पूर्व उत्पाद यती अगू फल को उत्पन्न नहीं करता है असत फल को उत्पन्न नहीं करता है धर्मी क्या अनेक धर्मों से भगा और धर्मी अनेक धर्मों के आश्रय बनने के स्वभाव वाला होता है क्या धर्मी अनेक धर्मों के आश्रय बनने के स्वभाव वाला होता है धर्मी अनेक धर्मों से युक्त होने के स्वभाव वाला होता है एक धर्मी में अनेक धर्म होते है ना मिट्टी धर्मी है तो उसमें घट कपाल है पिंड तो जैसे की कभी वो पिंड बनेगी कभी घट बनेगी कभी कपाल बनेगी है तो पिंड कपाल घट क्या हो जाएंगे और धर्मी अनेके धर्मो के आश्रय बनने का स्वभाव वाला होता है धर्मी अनेक धर्मो से युक्त होने के स्वभाव वाला होता है तस् क्या अद्भुर धर्म प्रश्न अद्भुदेन कर से काल क्या काल भेरेन तस्कार से और कालभेद से धर्मी के धर्म विद्यमान होते है। हैं काल भेद से धर्मी के धर्म हाँ जैसे घट धर्मी है उसका धर्म हो गया ये क्या हो गया पिंड काल घट धर्म हो गया ना और, मिट, और मिट्टी और ध्यान देना मिट्टी धर्मी के भी घट हो गए क्या अतीत घट अनागत घट और वर्तमान घट अतीत अनागत घट और वर्तमान घट तो काल भेद से रहेंगे भी जाएंगे उनकी लग जाएगी तो गया। और काल वेद से धर्मी के धर्म विद्यमान होते हैं न चा यथा वर्तमानम वर्तमान व्यक्ति विशेषापन्दम द्रव्यता एवं अतीतम अनागतम हुआ और यथा वर्तमानम जैसे जैसे व्यक्ति विशेषापन्दम करते अभिव्यक्ति विशेष को प्राप्त किया हुआ जैसे अव्यक्ति व्यक्ति विशेष कार्य अभिव्यक्ति कर लेंगे और जैसे अव्यक्ति को प्राप्त हुआ और जैसे अव्यक्ति को प्राप्त हुआ वर्तमान धर्म में वर्तमानम वर्तमान धर्म में द्रव्यता अस्ति द्रव्यता का सदरूपेण द्रभ्यता क्या है सदरूपेण अस्थि का अर्थ रहता है जिस प्रकार अव्यक्ति को प्राप्त हुआ वर्तमान धर्म सदरूप से रहता है वर्तमान धर्म कैसे रहता है सदरूप से रहता है एवं अतीतम वा अनागतम इस प्रकार अतीत धर्म और व्यक्ति को प्राप्त होकर के सदरूप से रहेगा व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगा तो उसको अतीत कह सकते हैं और व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगा तो अनागत कह सकते हैं, तो, है। तो वही है कि जैसे वर्तमान धर्म में, जैसे वर्तमान घट या वर्तमान धर्म और व्यक्ति को प्राप्त होकर जैसे वर्तमान धर्म और व्यक्ति को प्राप्त होकर सदरूप से रहता है इस प्रकार अतीत अथवा अनागत धर्म अभव्यक्ति को प्राप्त होकर सदमुचते नहीं रहते हैं वो तो अनाव्यक्त रहेंगे ना? कथन तरह तरह कथन तो वो कहते रहते हैं कौन अतीत और अनागत धर्म है तरह कथन तो रूपेण अनागतमे अनागतम अनागत अभिव्यक्त होने योग्य अपने स्वरूप से रहता है अभिव्यक्त होने योग्य स्वरूप मतलब जिसकी आगे अभिव्यक्ति होनी है है अनागत पदार्थ तो कैसे रहेगा अनिव्यक्त होने योग्य अपने रूप से अनभिव्यक्त होने योग्य अपने रूप से रहता है उसका रूप कैसा है क्या अन्य बोलना हूँ अभिव्यक्त होने योग्य अनागत धर्म में अभिव्यक्त होने योग्य अपने रूप से रहता है अनागत धर्म का रूप क्या है अभिव्यक्ति के योग के अभिव्यक्ति के या अभिव्यक्त होने योग्य है न तो अभिव्यक्ति के योग के अपने रूप से रहता है जो अभिव्यक्ति के योग्य है वही तो अभिव्यक्त हो जाएगा अभव्यक्त होकर वर्तमान हो जाएगा परंतु Hmm. हाँ ये अनाजम अनागर धर्म में अव्यक्ति के योग्यूप अनागर धर्म अव्यक्ति के योग्य अपने रूप से रहता है या अव्यक्ति योग के योग्य अपने स्वरूप से रहता है ऐसा करने में अनागर धर्म में अव्यक्ति के योग्य अपने स्वरूप से रहता है किसके योग्य अव्यक्ति के योग्य उसका स्वरूप है ना तभी लोग अव्यक्त होता है स्वेन क्या अनुभूत व्यक्ति के स्वरूप अतीतम और अतीत धर्म वाले स्वयं रूपे क्या अतीतम और अतीत धर्म में अनुभूत अभिव्यक्ति वाले अपने स्वरूप से रहता है अनुभूत अभिव्यक्ति वाले अपने स्वरूप से रहता है वो वो किसका अनुभव कर है अपनी अभिव्यक्ति का मुक्ति है ना किसका अनु कर है इस धर्म में अपनी हाँ तो अनुभूत अभ्यक्ति उसको कहेंगे जिस अब व्यक्ति की अनुभव जिस अभिव्यक्ति का अनुभव किया जा सकता है तो अनुभूत अभिव्यक्ति वाला अपना रूप है उसका कि अनुभूत अभिव्यक्ति वाले अपने रूप से रहते हैं लगभग आगे ध्यान देंगे और वो अभिव्यक्त होकर सदरूप से कौन सा धर्म रहता है वर्तमान तो है हाँ न सावती अतीत अनागत अधिक वर्तमान से अवना स्वरूप वर्तमान वर्तमान धर्म की ही एक अध्वना है ना अच्छा ठीक है तो ऐसा कर, कर लेंगे वर्तमान काल वाले धर्म का क्या होगा वर्तमान काल वाले वर्तमान काल वाला कौन सा धर्म होगा वर्तमान धर्म में? वर्तमान से वर्धना वर्तमान काल वाले वर्तमान धर्म की ही स्वरूपता अभिव्यक्ति होती है क्या कहेंगे वर्तमान काल वाले वर्तमान धर्म की ही अपने रूप से अभिव्यक्ति होती है वर्तमान काल वाले वर्तमान धर्म की ही अपने रूप से अभिव्यक्ति होती है न सावत अतीत अनागत हो सदरूप से अभिव्यक्ति तो यहाँ मतलब वर्तमान तो काल वाले वर्तमान पदार्थ की ही सदरूप से अभिव्यक्ति होती है ठीक से सदरूप से और अतीत अनागतों और ध्वनों की अतीत काल वाले अतीत पदार्थ की तथा अनागत काल वाले अनागत पदार्थ की नहीं होती, अब की अपने रूप से व्यक्ति नहीं होती है, मतलब से अव्यक्ति नहीं होती है और अनुभूत अभिव्यक्ति वाला ऐसा है एक समय दो अध्यनों धर्मी समान समन्वया समन्वय होता है क्या एक समय और एक काल वाले धर्म के समय क्या एक, एक काल वाले धर्म के समय जैसे एक काल वाला धर्म कौन हुआ मान लो वर्तमान धर्म और एक काल वाले धर्म के समय दो अधानो का अन्य दो काल वाले धर्म धर्मी में, में रहते हैं धर्मी में रहते हैं धर्मी में कैसे रहते हैं वो अत्युत रहते हैं मान लीजिए जब घट वर्तमान है तो एक काल वाला पदार्थ कौन हो गया जब है तो एक काल वाला पदार्थ कौन हो गया वर्तमान घट और उस समय दो धर्म कौन अनागत घट और अतीत वो भी धर्मी में रहेंगे वो भी धर्मी में अपने रूप से रहेंगे उनका जो लगता है लगेगा अच्छा एक अधना और एक काल वाले पदार्थ के समय में एक काल वाले पदार्थ के समय में अन्य दो काल वाले पदार्थ धर्मी में अव्यक्त रूप से या अव्यक्त रूप से बैठते हैं रहते ही है लग जाएगा न अभूत भागवत त्रियाणाम अधन नाम क्योंकि न ना होकर के त्रियाणाम अध्वना त्रयानाम अधा तीनों काल वाले पदार्थों की न होकर स्थिति नहीं होती है तीनों काल वाले पदार्थों की पहले से अभुतवा भावाना अभूतवा भावाना करता है कि पहले से अविद्यमान होकर अभूतवा का क्या है पहले से हाँ अविद्यमान होकर, अभिद्द्मांग होकर भावाना कर स्थिति नहीं होती है तीनों काल वाले पदार्थों की पहले से अविद्यमान होकर स्थिति नहीं होती है लग्न की स्थिति पहले से भी रहती है ने किसी न किसी रूप में तो वही जो अवतरणिका बताया गया था कि सदरू से विद्यमान वासनाओं की निवृति कैसे होगी तो समझ लेना निवृत्ति तो का मतलब है न की अतीतावस्था को जाना क्या हो जाना अतीता अवस्था को हो जाना ही उनकी निवृत्ति है वर्तमान अवस्था वाला पदार्थ ही अतिक्रियाकारी होता है वर्तमान अवस्था वस्णा वाला पदार्थ भी होता है अर्थात तो वो अपने की करने वाला होता है कौन सा तो पदार्थ और अतीत पदार्थ कभी भी की सिद्धि वाला और अनागत क्या है कि वर्तमान होकर पियोजन सिद्ध करेगा और तो जो अतीत हो गया वो ऐसा होता है अतीत पदार्थ हाँ इसलिए क्या है की वास्तवें अतीतावस्था में जाती है वही उनकी निवृत्ती है ऐसा ठीक है तो मैं और एक पूर्ववत है